आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन नाइन्टी रेडियो मधुबन 90.4 एम संस्कार के बढ़ते चरण के चौथे चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ मैं आशा करता हूँ आपने तीसरे चरण का आनंद उठाया होगा और आज जो आप सुनने वाले हैं यानी चौथा एपिसोड इस में भी खास एक बहुत ही मजेदार जो कविता है कविताएं नहीं कह सकते लेकिन एक तूफानी अंदाज में जो शब्द निकलते हैं उनका जो आनंद है वो शायद आपके दिल को दिल तक पहुंचाएंगे तो आइए आज के इस एपिसोड में हम शांति तूफान को सुनकर के चेहरे की हंसी बनी की बनी रह जाएगी आप उसे बंद नहीं कर पाएंगे ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सीधे ले चलता हूं अभी इस संस्कार के बढ़ते चरण में चौथे चरण में खास शांति तूफान के साथ आपको जोड़ रहा हूँ आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार जोरदार स्वागत अभिनंदन करें हलाद भाई ने बहुत बेहतरीन कविता पाठ किया। ये एक बहुत लंबी पारी खेलने का आदि है ये बीच -बीच में मुझे आकाशवाणी माउंट आबू से परसों सुबह से आपको ये आपके नेटवर्क में मिलेगा भाई रमेश भाई हमारे बीच आए हुए हैं बहन हमारे बीच आई हुई माउंट आबू से आइए दोस्तों जिस कलमकार की आपको बेसब्री से इंतजार थी हम लोग भी जिसको घंटों सुनना चाहते हैं हमारी प्यास बरसों उसके साथ रहने के बावजूद भी हमारे में प्यास अधूरी रहती है एक ऐसा बेताज बादशाह जो देश की किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत उसका समाधान लेकर के देश में यात्रा करता है आदरणीय नार साहब डॉक्टर साहब इनकी उपस्थिति को प्रणाम प्रणाम करता हूँ और उस कलमकार को आमंत्रित करता हूँ दोस्तों जो देश का बेतात बादशाह आश्य का बम्बई की सरजमी से चलता पूरे देश की विदेश की यात्रा करते हुए आज पारिवारिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है खराब बदाम जब भी खाओगे खारी लगेगी खराब बाद जब भी खाओगे खारी लगेगी गीली कम्बल जब भी उठाओगे भारी लगेगी खराब बादाम जब भी खाओगे खारी लगेगी गीली कम्बल जब भी उठाओगे भारी लगेगी बोलियां बहुत सुनी होगी दोस्तों बोलियां बहुत सुनी होगी आपने शांति तूफान को जब भी सुनोगे उसकी बोली प्यारी लगेगी उसकी बोली जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें भाई आदरणीय शांति तूफान बॉम्बे हाँ भाई आप सबको प्रणाम करता हूं रिटायरमेंट की काव्य संध्या परशुराम जयंती तक पहुंच चुकी है आप सबको इसकी बधाई देता हूं ओ, क्या भाई है बड़े गंभीरता से आप लोग सुन रहे हैं इसलिए आप सबको बधाई देता हूं और ज्यादा अच्छा सुनने वाले लोग डर के मारे पीछे बैठे हैं कुछ लोग जाना चाहते थे इसने जबरदस्ती रोक लिया जो जाना चाहता है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए ये अच्छी बात नहीं है कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ सब अच्छे अच्छे कवियों ने आपके बीच कविताएं सुनाई मैं इन सबको बधाई देता हूं अब देश का सबसे सुंदर कवि आपके सामने खड़ा है, इसमें वाली क्या बात है? अपने खूबियां खुद बतानी पड़ती आजकल बता तो नहीं बताओ तो लोग मानते नहीं है आधे घंटे से यह लोग माता पूरी कर रहे हैं और पकड़ में कर रहे हैं कोई जरूरत नहीं थी जिस काम के लिए अपन यहाँ आए थे वो काम तो हो चुका गुरुदेव के दर्शन करने आए थे खाना खाने आए थे वो खा लिया दर्शन कर लिए अब करपुरा के जाना चाहिए लेकिन भोकड़ माता कर रहे हैं माँ के दर्शन करने चाहिए सुबह शाम करो कौन मना कर रहा है अरे तुम्हारे कोई हाथ पकड़ रहा हो माँ ने कहा मत करो ऐसा कुछ है नहीं लेकिन करो तुम्हें मना कर लेकिन नहीं बस कहना पड़ता है ये समस्या देश में यही है कि जो काम नहीं को ये चरखा उंदरा खा के आइया जबकि यहाँ बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई थी वो खानी चाहिए लेकिन संकट ये आदमी को जो काम करना होता है वो करता नहीं है इसलिए देश में संकट पैदा होता है और कोई दिक्कत नहीं है अब आज आप लोग भी यहाँ बैठे आप बहुत टेंशन में हो कि ये बम्बई से आया तो क्यों आया अब मैं बम्बई से इसलिए आया क्यों में वहां रहता हूँ <laughs> ये, ये भाई। इसमें लोड़ टेंश, लोड़ टेंश, तनाव में आ जाते हैं मतलब क्या है मतलब ये रिटायरमेंट में खाना क्यों रखा इसलिए रखा क्योंकि रिटायरमेंट था था इसलिए रख लिया अब वो इकतीस मई को रिटायरमेंट फिर है तो इकतीस मई को आपको फिर आना है और फिर यहाँ खाना खाने आना है यहाँ नहीं आएंगे तो गुरु घर चले जाएंगे तो रिटायरमेंट तो भी बाकी है इसलिए वो अपने को पूरा करना बहुत जरूरी जब तक रिटायरमेंट पूरा नहीं हुआ को पीछे नहीं छोड़ना है हमारा तो सबका हो गया सिंह में स्नान कर लिया मैंने भी कर लिया हालांकि सब लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए थे मैं गिफ्ट लेके नहीं आया क्योंकि तो मैं गिफ्ट क्या दू मेरी इतनी औकात नहीं है क्या? मैं तो केवल अपने आप समर्पित कर सकता हूँ गुरुदेव के हो सकती है मैं इनको कुछ ला के दे तो उससे क्या होगा इनके पास में ऑलरेडी पहले बहुत डर लगा हुआ है ये पूरी दुनिया में कंबल उड़ाते है फिरते हैं इतने बड़े संत हमारे बीच में बैठे है भूल ही देगा सही बात तो ये तो ये भी स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया कवि स... बेटा बेटा बढ़िया बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है मैं भी दो चार पांच मिनट आपके बीच में खड़े रहने की कोशिश कर रहा हूँ अगर जम गया तो मैं दो चार घंटे भी खड़े रह सकता हूँ हालांकि इतना टाइम नहीं है अपने पास में इतना टाइम नहीं है आप टेंशन में पालो मैं ज्यादा देर आपके बीच में रहने वाला नहीं हूँ क्योंकि तो अभी खटका जी राजस्थानी जी आपके बीच में कविताएं पढ़ेंगे इन्होंने भी कुछ कविताएं लिख ली जीवन में तो, तो आप लिखिए तो सुनिए आपने उसमें क्या दिखाई मुख्य रूप से तो गुरुदेव को सुनना है आज हमारे को ये कविताएं सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए देश में मैं कह रहा था की देश में बहुत सारी टेंशन है ये ये टेंशन तो ये है इधर तो क्यों घूम रहा है फोटो है फोटो खींचने का काम है खींच है खींचन होती, होती है देख करके दिमाग डिस्टर्ब होता है, कि दर दर क्यों रहा है देश में कई लोग इधर उधर घूम रहा है ये टेंशन है देश में और कुछ नहीं इस टेंशन को लोग नहीं समझ रहे अभी एक दो तो दिन पहले तो वो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ बहुत जोरदार लोकतंत्र बचाओ लोकतंत्र बचाओ मतलब पहली बार लोकतंत्र की पकड़ना है <laughs> इसलिए लोकतंत्र को कहना बचाओ तो तो यार साथी बहुत भाई भाई। बात। इतनी सारी टेंशन है इस माथा घोड़ी के बीच में यहाँ कवि सम्मेलन कर रहे <laughs> और कविताएं सुनाने की कोई जरूरत नहीं है मैं घंटे पर ऐसे ही काम करता हूँ कोई कविता पढ़ता नहीं हूँ बहुत सारे संकट इतना चल रहे हैं दो साल में इतना संकट पैदा हो गए जितना अड़सठ साल में नहीं पैदा हुआ एक आदमी तो हैदराबाद में खड़े होके कराए बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा चाकू ले आओ मेरी गर्दन पे दो अब उस बेवकूफ को कौन समझाए फालतू आदमी चाकू लेके चाकू ले जाता <laughs> हम यहाँ गुरुदेव का अभिषमन करेंगे चाकू ले भी ढूंढते ना चीज नहीं है और हम ठहरे ब्राह्मण समाज के लोग मैं जैन समाज का आदमी हमारे घर में तो सब्जी ढंग से कट जाए ऐसे चाकू नहीं होते है। और हैं गर्दन पे लाके रख दो तो यार दे से लाके रख दे गर्दन अगर तेरे ते को गर्दन पे चाकू रखवाने का शौक है तो तेरे समाज वालों को क्या तुम्हारे समाज वालों के पास ऐसे ऐसे चाकू मिलते हैं जिससे गर्दन वर्दन सब पड़ जाते हैं तो जिनके पास है उनको जाके के यार वो चाकू लेके आएंगे ये भोग के काम इस देश में चल रहे हैं साहब इन भोकड़ के कामों के बीच में मैं आइए आपके बीच में खड़ा हूँ इन समस्याओं से हमारे को निपटना है मैं वो निपटाने की कोशिश करता हूँ पहली समस्या तो आपके बीच में रख रहा हूँ ये इसने पहला पारिक ने बताया ये दरबार क्या है गुरुदेव का दरबारी दरबारी ये दरबारी और तू कौन है, दर्बारी। दर्बारी। है? राज राजकुमार ये राजकुमार ये दरबारी और मैं साफ सफाई करने वाला गुरुदेव के दरबार में जितनी भी गंदगी होगी करने का मेरा तो मेरा है। जीवो, जीवो, जीवो, प्यारे, मेरा काम उसमें तो में तो तो तो तो। और और गंदगी से मुझे ध्यान आ गया देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा अभियान चल रहा है देश में कौन सा अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाना है प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की तरफ से अरबों खरबों रुपए इस अभियान पे खर्च किए इसके बावजूद ये अभियान सफल नहीं हो रहा सचिन तेंदुलकर सौरभ गांगुली अंबानी रिलायंस वाले पता नहीं किस चीज को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए मेरे को, नहीं किया। मेरे, को नहीं किया। मेरे को नहीं किया तो अभियान सफल नहीं हो रहा गंदगी देश साफ नहीं हो रही अब ये गंदगी क्यों साफ नहीं हो रही ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी नहीं है ये खाली मेरे पास में है और मेरे पास में इसलिए जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ये स्वच्छ भारत अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा है जानकारी नोट करना बहुत खतरनाक जानकारी जी स्वच्छ भारत अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है कि दीपू को कुछ कहना है बैठ <laughs> जाया जी <ज़्णाप> हो <laughs> जा लिफाफा ले <laughs> हाँ लेने जा लिफापे लाने भरे हुए लिफापे अपने सब, सब देके सुनना क्योंकि मैंने पहले ही कहा का, का सबसे खूबसूरत कवि आपके सामने खड़ा है ये अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूँ जानकारी नोट करना अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा है कारण नोट करना अभियान इसलिए सफल नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में अड़सठ साल से एक माता फोटी चल रही है क्या माता फोटी चल रही है हिंदुस्तान में अड़सठ साल से ये गांधी का देश है ये गांधी का देश है ये नेहरू का देश है ये गांधी का देश है तो आम आदमी ये सोचता है कि यार ये देश तो गांधी का है फिर सभी मैं कह को करूं बोलो गांधी जी आएंगे कोई तो देश मेरा तो है नहीं ये संकट है और अगर इस अभियान को सफल बनाना है जो जिस दिन सवा सौ करोड़ देशवासियों को एहसास दिलाया जाएगा कि हिंदुस्तान तुम्हारा अपना देश है उस दिन स्वच्छ भारत अभियान अपना आप सफल हो जाएगा भाई लाजवाब शांति बहुत इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं मेरे ख्याल वो हिंदुस्तान में समस्या बहुत चल रही है अभी कालाधन लाओ कालाधन आइया क्या मैं मंचों पे जाके कहता हूँ किसको कितना चारा है तो टेंशन रहा कालाधन और काला धन आया मेरे का कोई टेंशन वेंशन मत पा लो विदेश वालों को समझा दूंगा कोई कालाधन वाला धन नहीं होता है बोले कैसे समझाएगा तुमने तो उनको बताया मैं ब्राह्मण समाज के बीच में खड़ा हूँ परशुराम के पूर्वजों के नहीं। <laughs> वंशजों के बीच एक ही बात है यार क्या है इसमें हाँ, हो जाएजों तो के बीच के वंशजों के बीच में क्या हूँ समाधान सुनना मैंने कालेजन को सफेद क्या मैं कह रहा हूँ कोई टेंशन पा लो कालेजन को सफेद किया मैंने किसको जा रहा है काले धन आ जाओ मैं बता दो कोई गल नहीं होता है क्यों नहीं होता है तब मैंने उनको समझाया मैंने कहा हमारे शास्त्रों में क्या कहा हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है हमारी भारतीय संस्कृति कहती है हमारे शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा विश्व अपना परिवार है अब जब पूरा विश्व अपना परिवार है तो पैसा यहाँ पढ़ाए या वहाँ पढ़ाए पढ़ा तो परिवार में है ये माथा बोल ये भोगट की माथा पूरी चल रही है कोई लेना नहीं लेना नहीं है मैं कविता इसने कहा हाथ से चारों तरफ बिखरा पड़ा रहता है मैं कहता हूँ हाथ से कहीं बिखरा पड़ा नहीं रहता है से एक जगह ही रहता है जैसे बिखरा पड़ा है मतलब कभी आदता खराब हो गई कहीं हाथ पैदा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता क्यों तो नहीं करना पड़ता हाथ पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे पिताजी ने चार पांच साल पहले मेहनत की तो हाथ पैदा हुआ हाथ से <्क्ण> ये के माता-पिता मुझे बता रहे हैं ये गजा शत्रु झिलों की नगरी से हमारे बीच में आया ये दीपक पारी आपकी धरती का लाडला आपकी धरती का लाडला झिलों की नगरी का ये भिलो की नगरी का ये झिलों की नगरी का ये विजय विजय राजस्थानी विजयनगर की धरती से हमारे बीच में आए मैं शांति तूफान मुंबई की धरती से आपके बीच में आया हूँ में धरती एक ही होती है <laughs> नहीं जो ये होती तो डायरेक्ट कहते तो में धरती फंसा रहे अलग अलग यार क्या, है? ये, ये है और सारे शंकर जो फंसे पड़े वो यही फंसे तो में क्या कविता पाठ करनी है क्या अपन कविता पढ़ना तो आज आया नहीं है आज केवल आनंद लेने के लिए आए हैं तो तो लेना है देश में समस्चा... जो समस्याएं है जो समस्या है उनको अपन समस्या नहीं मान रहे और जो समस्या नहीं है उसको अपन समस्या मान रहे देश में टेंशन ही है अभी ये कश्मीर की समस्या जे छोरों ने नारे लगाए साहब उन्होंने नारे लगाए घर घर से अब निकलेगा घर घर जल निकलेगा देश के लोग टेंशन में आ गए कई कवि ने लंबी छोड़ी कविता लिख दी अब जो नए नालों पे मेरी फड़फड़ती हुई नई कविता वो व्हाट्सअप पे डाल दी मैंने कोई कविता नहीं लिखी मेरा कोई जरूरत नहीं इन पे कविता लिखने की ये जो कह रहे हैं उस बात पे गंभीरता से विचार करो ये कह रहे हैं घर घर से अफजल निकलेगा घर घर से अफजल निकलेगा तो मैंने दिमाग लगाया कि जिनके घरों में अफजल घुसेगा उनके घरों से कौन निकलेगा शांति तूफान तो निकलेगा नहीं समस्या नहीं मान रहा जो समस्या नहीं है आप पाकिस्तान कश्मीर समस्या का समाधान करो और अपन अपन खुद भी कह रहे हैं कश्मीर समस्या का अरे मैं कह रहा हूँ कश्मीर समस्या ही नहीं है और हमारे हिंदुस्तान में जो कश्मीर है वो एक परसेंट समस्या नहीं है समस्या अगर है तो वो कश्मीर है जो पाकिस्तान में है हमें यह समस्या स्वीकार करनी चाहिए हमने अपने हिंदुस्तान के कश्मीर को समस्या बना दिया और लेकर बंद कर दो और मैं अगर तुम मानते हो तो एक सेकंड में समस्या का समाधान करता हूं दूसरा सेकंड दू अपने यहाँ की कश्मीर समस्या का समाधान वो जान से सुन लेना एक से दूसरा सेकंड दूंगा हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान का कश्मीर है समाधान सुनाओ बोल हमारा जो हिंदुस्तान है हमारे हिंदुस्तान का जो कश्मीर है उसका आप नाम बदल दो दू। <laughs> <laughs> कोई दूसरा नाम रख दो राजन राजन गोपाल व्यास रख दो और दीपक पारी रख दो पारी रख दो फिर पाकिस्तान के लिए कश्मीर समस्या का समाधान करो तो माथे पर्दा करो हमारे यहाँ तो है ये को हो नहीं लेकिन दो साल में बता रहा हूँ ये हम लोग बैठे यहाँ हम सामर्थ्यवान समर्थ लोग दो साल में कोई नहीं क्या यार आलू के, क्या के भाव क्या हो गए कांदे के भाव क्या हो गए अरे यार तुम्हारे को लेना देना क्या आलू कांधो से तुम चारा खाने वाले तुम कोयला खाने वाले तुम तुम्लेटम खाने वाले तुम्हारे वो क्या माता घोड़े मजा घोड़े मचा रहे मैं क्या मैं जो गेरा था दो साल हो गए तुम्हें दो साल में हिन्दुस्तान के लोगों से मैं सवाल पूछता फिर हूँ पूरे देश में घुम घुम के किसी के पास में समाधाना तो मुझे बता दो साल में एक भी घटना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हिंदुस्तान के किसी भी शहर में एक भी घटना बम विस्फोट की नहीं हुई इससे बड़ी उपलब्धि हमारे देश के जवान उनको सीमा से आके घुसने नहीं दे रहे वो अपनी खुद की गुड़वा नहीं दे रहे लेकिन देश के अंदर घुसने नहीं दे रहे आतंकवादी इतने परेशान हो गए दो आतंकवादी आपस में बात कर रहे पाकिस्तान में बोले आलाज करो वहां घुसने नहीं देता वहां जाओ तो बॉर्डर पर फाइल निकला देता तो एक ने दूसरे से कहा करे क्या तो दूसरे आतंकवादी ने पहले से कहा कि यार देख अपने पास बम तो है अपने वो पाकिस्तान में काय के लिए दिए हिंदुस्तान में फोड़ने के लिए और अपने को वहां में घुसने नहीं दे रहा तो अपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान समझ के ये बहु वही फोड़ लो तो आजकल वो यहाँ फोड़ते फोड़ते वही फोड़ने चालू कर दिया खुद मानने को दिया आने समस्या समस्याएं देश के अंदर चल रही है इन समस्याओं के बीच में एक दो समाधान आज की तारीख में और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ रखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत खतरनाक समाधान है ये मेरे सामने सब जो ब्रह्म के लोग बैठे हैं वंश समझ लो एक गाय का समाधान आपके बीच में रखूंगा फिर एक उधारी का समाधान रखूंगा फिर दो चार और रखूंगा फिर पांच रखूंगा और रखने की कोशिश करूंगा जितने ये खड़ा हो गया ये क्यों खड़ा हुआ ये भी, एक, समस्य भी एक समस्या है मेरी कैसेट मत बताना अमाउंट आबू में कोई जरूरत नहीं है मेरी कैसेट बताने की मेरी दुनिया भर में चल रही है दुनिया से अमाउंट आबू में सिमट जाए ये मेरी नहीं समझता हूँ बैठ जाओ एक मिनट बस बस दो मिनट बैठ जाओ सेट करके बैठ जा पूरा देश सेट करके बैठा हुआ बैठ जा टेंशन पालने की जरूरत नहीं इसमें माता बोड़ी करना आया इतनी दौर बहुत दूर से आया हूँ मैं थे मालूम नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ <laughs> खतरनाक समाधान है ये, में जो ये पिछले मैं पिछले दिनों ढूंढाला कोई तरकीब बता तो ओम तिवारी ने उससे कहा कुछ नहीं यार तू लोगों से ढेर सारा कर्जा लेके मर जाने कहा मैं तो समझदार आदमी मैंने नहीं कहा मैंने कहा तू लोगों से ढेर सारा कर्जा ले किसी को एक पैसा मत दे और मर भी मत और आराम से जिंदा रहे तो बोले यार सुफान साहब बेवकूफ़ लो। लोगों से ढेर सारा कर्जा ले लू दू भी नहीं जिंदा भी रू तो सामने वाले जिंदा नहीं गया तो मैंने उसको समाधान बताया जो समाधान बताया वो सुनना ढेर सारा कर्जा ले दे समाधान बताता हूँ मैंने कहा तू जिनसे उधार ले वो जैसे तेरे पास मांगना आए जैसे मांगना आए तो उनके माथे आ जाना किस बात के पे जरूर रहने में तो के बा मैंने तुझे उधार दिए इस बात के पैसे तो तू उसको कहना क्या बेवकूफ समझता है मेरे को तू तो मुझे उधार दे और मैं तेरे को नकद नगदू प्यारे शांति आज मुझे तूने मेरे को उधार दिए तो मैं भी तेरे को उधार उधार को मेरे दे, नकद रहा। बेकूफ बनाना यार समझ में नहीं आ रही क्या माथा बोली चल रही है, है।, है कुछ नहीं करना पंक्ति में, में एक एक शब्द में एक एक मात्रा में व्यंग कर देता हूँ एक बार तो एक आदमी मेरे पास में आया एक मात्रा का व्यंग अक्षर का व्यंग देखना एक अक्षर केवल मात्र और एक अक्षर का व्यंग देखना एक व्यक्ति मेरे पास में आया बोले आप दुकान सा वर्तमान प्रधानमंत्री में और भूतपूर्व प्रधानमंत्री में क्या अंतर है मैंने कहा कोई खास अंतर नहीं है खाली एक अक्षर का अंतर है बोले एक अक्षर का मैंने कहा बोले बताओ तो मेरे का भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक सरदार थे और वर्तमान प्रधानमंत्री असरदार हैं <laughs> ये, ये ये अक्षर का व्यंगे टेंशन पालने की जरूरत नहीं अभी एक मात्रा का व्यंग देखना उसी व्यक्ति ने फिर मेरे पूछ लिया बोले सुभा बताओ नरेंद्र मोदी में राहुल गांधी में क्या अंतर है मैंने कहा कोई खास अंतर नहीं है खाली एक मात्रा का अंतर है बोले बोले एक मात्रा का मैंने मैंने कहा कहा बताओ कैसे? तो नरेंद्र मोदी इस देश के जबरदस्त राजनेता है और राहुल गांधी जबरदस्ती <laughs> ये अभ्यम हो गया कोई खास दिमाग लगाने की सही हो नहीं है इसलिए मैं इसलिए मैं फाइनल करने जा रहा अपने मर्यादा है समय बहुत कम है दो दिन एक खतरनाक व्यंग और मैं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है आज की इस काव्य निशा में आपको समर्पित करते जाना चाहता हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में गाय प्रतिदिन कटती है गाय प्रतिदिन कटती है गाय कटती क्यों है मैंने इसका कारण खोजा है एक पंक्ति में और आधी पंक्ति में समाधान देने की कोशिश की है आज लाखों गौशालाएं हमारे देश में काम कर रही है गो रक्षा मंच काम कर रहे हैं गाय के लिए वो कथाएं होती है इसके बावजूद देश में गाय का कटना बंद नहीं हो रहा है जब गाय का कटना बन नहीं होता, मैंने जो समाधान खोजा जो जानकारी खोजी पहले जानकारी गाय कटने की और फिर समाधान की जानकारी आपके बीच में रखूंगा गाय कटती क्यों है गाय के कटने का कारण सुनना हम टाइम पे काम ढंग करने चालू कर देंगे अब तरीके को बदलना पड़ेगा काम करने के जो काम अपन जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से करना शुरू करो समाधान अपने आप आएंगे मैं दावे के साथ में कहता हूं तब मेरी जानकारी खोजी गाय कटती क्यों है गाय इसलिए कटती है हमारे जितने भी गो रक्षा मंच वाले विश्व हिंदू परिषद वाले गो कथाएं करने वाले साधु संत महात्मा लोग ये सब प्रतिदिन एक बात रोज कहते हैं हर दिन एक बात कहते आपने सुनी होगी क्या कहते है? हैं ये कहते हैं गाय हमारी माता है गाय के अंदर चौतीस करोड़ में भी देवताओं का निवास होता है अब इन भले लोगों ने तो के दिया अब जो संगल किस्म के लोग होते हैं वो अपने मन में विचार करते हैं कि एक गाय के अंदर 33 करोड़ मतलब निपट तो जाते हैं इसलिए गाय कट रही है और अगर गाय को कटने से बचाना है समाधान सुन लेना आदि पंक्ति का इसलिए अगर गाय को कटने से बचाना है तो गाय के अंदर तैतीस करोड़ रोड बचाने बंद करो कोई जरूरत नहीं है और अपने कल से ये कहना शुरू करो कि यह गाय जो है ये अल्लाह की गाय है अपने, अपने क्या लेना लेना उसमें चेंजित करो वही कौन लोग गाय को बचाने से मतलब है? आपने चेंजित बाहर को फिट कर दो तुम्हारी गाय हमारे क्या ना ना। अब काटो। ये तरीके यहाँ जवाब इस तरीके से काम करना पड़ता है और कुछ नहीं ढंग से काम मैं कह रहा हूँ गाय खुद दुखी है आजकल गो भक्त इतना हो गए गाय कटती है किसी शहर में पांच यार पचास हजार लोगों का जुलूस निकल जाता है कलेक्टर को जाके ज्ञापन दे आते हैं इतने गोभक्त देश में पैदा हो गए तब गाय खुद आकर कहती है की शांति तूफान मुझे इन गोभक्तों से बचा मुझे गो भक्तों की नहीं गोपालकों की जरूरत है जिस दिन देश में गोपालक पैदा हो जाएंगे गाय का घटना बंद हो जाएगा ये देश की समस्या है इन समस्याओं के कितना है और आइए मैं अंतिम समाधान आपके बीच में रखता हूँ तो समय की बहुत मर्यादा है आराम समय बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ <laughs> <और दिज़ें था। laughs> काई। समय कम है माथा दे दिया हूँ खुली में तो काय समय कम जितना समय है मैं सब समय खा जाऊंगा आपका मैंने दो रोटी दो ही खाई है समय खाऊंगा मैं जिन लोगों ने खाना भरपूर खाया मैं समय खाऊंगा बहुत बहुत तुमने कुछ खाना को को। तो मुझे चाहिए वो मैं आपके बीच में अरे परिवार का काम है इसमें क्या है सब ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें क्या मालूम मैं सबको दिलवाऊंगा टेंशन मत पा। मैं तो लूंगा नहीं मैं तो परिवार का आदमी हूँ इसलिए मैं अंतिम समाधान आपके बीच में रखना चाहता हूँ ये भी एक समस्या ही है भी एक और उसकी जानकारी मैं आपके बीच में रखता हूँ अंतिम समाधान समाधान हालांकि समय बहुत कम है फिर भी मैं अंतिम समय समाधान ये लोगों ने कहा था ये सार सारा सारा मास्टर ही है यहाँ ये मास्टर है ये खुद मास्टर है रिटायर हुए हुए मास्टर ही थे ये भी मास्टर है ये भी मास्टर है ये देश का बहुत बड़ा मित्रों ये दुर्भाग्य छोड़िए मास्टर है ये, ये दुर्भाग्य नहीं है मैं कह रहा हूँ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना मास्टर इस देश में होते हुए ये कह रहा हूँ मैं ये बा, बात को तो समझने की तो जीवो जीव क्या सही अच्छा बात है तुम आधी आधी रात को कभी करते तो बच्चों को भविष्य कहा जाएगा ये ये संकट है इस मैं कहना ये चाह रहा था ये दुर्बागी देश का हिंदुस्तान वो देश जिसने कभी सारी दुनिया को शिक्षा दी हो दुनिया के तमाम देशों के लोग कभी जहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते हो उस देश की आज शिक्षा में दुर्गति हो गई कि उस देश को अपने देश के अंदर सर्व शिक्षा और साक्षरता जैसे अभियान चलाने पड़ते हैं ये इस देश का दुर्भाग्य जो मैं आपको बताना चाह रहा सरकार जैसी सरकार जैसे जुलाई का महीना आता है बाईस करोड़ रुपए राजस्थान सरकार का बजट है साक्षरता का एक साल का मैं आपको बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का क्या होगा सोच लेना साक्षरता के लिए जिसके लिए दुनिया भर में कभी शिक्षा के लिए भारत चर्चित था भारत में दुनिया भर के लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने आज देश की दुर्गति होगी दुनिया के लोगों को शिक्षा देना तो दूर गया हमें अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए सर्व शिक्षा और साक्षरता जैसे ज्ञान चलाना और जैसे जुलाई का महीना आता है जैसे जुलाई जितने मास्टर बैठे हैं सर ध्यान से सुनना जैसे जुलाई का महीना आता है जो तो बच्चे स्कूल जाते हैं सरकार उनको स्कूल छुड़वा के गली मोहल्लों में उनकी रैलियां निकलवाती है मैंने देखिए बच्चे ने गाइन से रैली बना करके और गलियों में नारे लगाते हुए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ने भेजो, बच्चों को जो।, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको स्कूल छुड़वा के गली मोहल्लों में उनकी रैली निकलवा रहे हैं बच्चों को पढ़ने ये चल रहा हमारे देश में यह माता बोली ये बच्चों को स्कूल कर और ये काम किया बच्चों की रैलियां निकलवाई सरकार की तरफ से बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सारे साधन फीस फ्री ये फलाना फ्री साइकिले फ्री लैपटॉप फ्री सारा काम सरकार कर रही है अरबों खरबों रूपए इस अभियान पे खर्च कर रही है इसके बावजूद ये अभियान सफल नहीं हो रहा जब अभियान सफल नहीं हुआ तो मैंने जानकारी खोजी यार ये अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा मैंने जानकारी इसलिए खोजी क्योंकि क्यों खोज परिणाम ढंग के नहीं आ रहा है। तब मैं जानकारी बताता हूँ आपको सहसिकता अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा हमने रेलियां निकाल ली दोपहर का खाना फ्री पढ़ने लिखने की सामग्री फ्री सारे काम फ्री कर दिए अब जानकारी सुना बहुत ढंग से सारे काम करने के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भी आए लेकिन बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए आते ही सरकार ने पहली कक्षा में पहले ही पाठ कौन सा पढ़ाया छगन छगन घर चल एक बार से काम नहीं चला उसको डबल करके रिक किया चल चल घर चल अरे आप भला आदमी बड़ी माता के बच्चा स्कूल स्कूल आज बोली है पूरा सदन जोरदार कालेज से भाई शांति सौभाग्य स्वागत अभिनंदन करे दोस्तों कैसा लग रहा है आपको जी हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपकी हंसी अब भी रुक नहीं रही है आप बिल्कुल लोट पोट होते हुए इस कार्यक्रम को सुन रहे थे और अच्छा लगा है आपको तो आपकी हंसी बनी रहे और हम तक आपकी हंसी खुशी पहुँचे इसके लिए आपको तो पता है क्या करना है जी हाँ एसएमएस करना है चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम लिख के आपको ये एपिसोड ये काव्य सम्मेलन कैसा लग रहा है इसका आनंद हम तक पहुंचाइए अपने के के द्वारा आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर खास कार्यक्रम संस्कार के बढ़ते चरण जी हाँ तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ और खास कवियों को लेकर आपके साथ में रहूंगा आपकी मस्ती आपकी खुशी बिल्कुल बनाए रखिये तब तक और मुझे अब यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो